मैं हूं अवधेश पंडित जीएम फाइनानस देसील और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन वन जीरो सेवन प्वाइंट एट एफ एम सुनते रहो मुस्कुराते रहो इतनी शक्ति हमें दे ना ओम शांति नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे और सभी विद्यार्थी मित्रों को सलाम नमस्ते खमा गणी और कहूंगा कि आप सभी बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे और अच्छे होंगे <laughs> तो चलिए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ विशेष डॉक्टर साहब हैं सचिन सर हमारे साथ है सचिन भरहानपुरकर और आप एमपी इंदौर से बिलोंग करते हैं और काफी लंबे समय से आप जो है अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं आप आई स्पेशलिस्ट हैं तो आज हम लोग अपतलमोलॉजी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और इसके साथ में हमारा करियर कैसे जुड़ा हुआ है किस तरह से हम लोग आ, इस चीज को कर सकते हैं अगर आपकी रुचि मेडिकल लाइन में है और उसमें कुछ स्पेशलाइजेशन करके अपने करियर को बनाना चाहते हैं तो आज आपके लिए इन्साइट होगा इस कार्यक्रम को बड़े प्यार से सुनिएगा तो आप सभी की तरफ से डॉ सचिन जी का बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद कैसे हैं डॉक्टर सचिन बिल्कुल बढ़िया जी जी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका और मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में बताइए अपनी यात्रा के बारे में <laughs> जी आ, मेरा नाम डॉक्टर सचिन बरानपुरकर है जी जी अभी फिलहाल मैं इंदौर में, में प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं और मेरी वाइफ वो भी आई स्पेशलिस्ट है अरे वा तो हम लोगों का एक छोटा सा हॉस्पिटल है आई हॉस्पिटल तो उसमें हम लोग करीब अब पांच छह साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मेरी जर्नी का तो ऐसा है कि मेरे फादर खुद भी आए स्पेशलिस्ट हैं अच्छा पूरा है फैमिली तो है <laughs> जी तो अभी ये जो है ना कि फादर के बाद एक तरह से जैसे वो ना वर्षे में ही मिला है बिल्कुल बिल्कुल तो बचपन से ही हम उनको देखते रहते थे तो आ, हमेशा आ, एक इंस्पिरेशन तो होता ही था बिल्कुल की भाई आगे क्या करना है क्या करना है तो दिमाग में और कुछ कभी था ही नहीं बस ये था की डॉक्टर ही बनना है हालांकि डॉक्टरी में भी आजकल बहुत फील्ड्स हो गए हैं परंतु क्योंकि एक्सपोजर पहले से मिलता था तो वो एक एडवांटेज हमेशा ही से ही रहा बिल्कुल बिल्कुल तो इसलिए मतलब ये था कि भाई आई स्पेशलिस्ट ही बनना है <laughs> अच्छा <laughs> बचपन की कुछ यादें हमें ताजा कराइए अगर ता पिताजी प्रैक्टिस करते हो तो आप क्या करते थे आप उनके साथ कैसे आ, क्योंकि आ, उस टाइम पे फादर ने जब किया था उन्होंने डिग्री हाँ। लिया था उसके बाद एमपी में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं होती थी हाँ, तो इसलिए वो गुजरात शिफ्ट हो गए थे अच्छा तो गुजरात में ही करीबन 12 साल उन्होंने वहीं पे जॉब किया था ट्रस्ट हॉस्पिटल्स में ट्रस्ट हॉस्पिटल्स गुजरात में बहुत है सेवा बहुत होती है वहां पे तो वहीं पे हम लोग बचपन में भी जाते थे उन्होंने कैंप्स भी बहुत करते थे और उस समय इतना टेक्नोलॉजी भी नहीं थी और इतना सुविधाएं जो आज हमको मिलती है उतनी होती भी नहीं थी पर ही इज वेरी हार्ड वर्किंग और बहुत उन्होंने वहां पे भी मेहनत की थी खुद जा जाके बहुत कैंप्स करते थे कई कहीं कहीं सौ सौ केसेस एक दिन में करते थे हम्म हम्म तो वो हमेशा से उनको अब मुझे भी इंटरेस्ट रहता था अब मैं बहुत छोटा भी था तो भी कभी कभी चला जाता था देखने के लिए <laughs> <laughs> तो वो एक हमेशा से ही रहा था और तो जहां जहां भी गए हम लोग दो तीन जगह उन्होंने जॉब की अच्छा, अच्छा। तो हमेशा से एक इंटरेस्ट रहा था बिल्कुल बिल्कुल और उनका हमेशा यही रहता था कि भाई बच्चे बहुत अच्छे से आगे बढ़े मैं मेरा भाई बड़ा भाई इंजीनियर है उसको मेडिकल में इंटरेस्ट नहीं था और इसलिए मुझे यह था कि मैं तो इसी में जाऊं तो इस तरह से वो फिर गुजरात से फिर हम लोग फिर वापस एमपी शिफ्ट हुए थे अच्छा, अच्छा तो फिर उसके बाद मेरा मेडिकल में भी इंदौर से मैंने किया है एमजे मेडिकल कॉलेज वहां से मैंने एमबीबीएस की पढ़ाई की उसके बाद फिर सन दो में मास्टर्स uh, डिग्री के लिए सूरत गया मैं अच्छा। तो सूरत से मैंने एमएस डिग्री लिया बहुत बढ़िया उसके बाद uh, चूंकि नवसारी का नाम बहुत फेमस था उस समय बिल्कुल बिल्कुल तो नवसारी में मैंने uh, फेको ट्रेनिंग यानी जो मोतियाबिंद का जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जो सर्जरी होती है दल्कुल, दल्कुल। तो उसकी ट्रेनिंग फिर मैंने वहां डॉ अशोक श्रौफ है उनके अंडर में मैंने ट्रेनिंग लिया था करीबन दो साल में वहां रहा उसके बाद फिर हमेशा ये जिज्ञासा रहती थी और पापा से भी एनकरेजमेंट मिलता था कि और नया नया करते रहना चाहिए <laughs> तो इसलिए फिर रेटिना में फेलोशिप करने का मन हुआ आहा, तो आहा। किस्मत से ये हुआ कि आप जानते ही होंगे डॉक्टर नागपाल हैं अहमदाबाद में जहाँ पे हमारे जो सीनियर्स ब्रदर्स सिस्टर्स वगैरह सब वही ट्रीटमेंट लेने के लिए भी आते थे तो डॉक्टर नागपाल के यहाँ मैंने एक साल का फिर फेलोशिप किया अरे रेटिना के अंदर हम्म हम्म तो मतलब ये मेरी किस्मत की बात थी कि दादी प्रकाशमणि और निर्भयर भाई और ये भी दो तीन बार वहाँ आके गए अच्छा आप जब प्रैक्टिस तो हमें वहां जो फेलोशिप करता था अच्छा। तो चारी, मतलब चारी। मैं अपने आप को इतना खुशकिस्मत समझता हूँ कि खुद दादी जी का मैंने एनजियोग्राफी वगैरह भी किया था प्रकाशमणि दादी का तो वो जैसे की बाबा उनको मेरे लिए भेज रहे तो वहां से ट्रेनिंग लेने के बाद फिर ये हुआ था कि आबू तो हम लोग आते रहते थे भी फिर भी ये हुआ कि यहाँ पे कोई रटना स्पेशलिस्ट नहीं है तो दो तीन भाई मिलते थे और बोलते थे कि भैया आप इधर ही आना ऐसे तो है, हम है। 2006 में हम लोगों ने यहाँ पे भी जॉब किया था जब पुराना जो आया हॉस्पिटल था जीएचआईओ जी, जी, जी। तो वहां करीबन सात आठ महीने हम लोगों ने यहाँ पे भी जॉब किया फिर उसके बाद चूंकि इंदौर में भी हमारा था ही तो हालांकि फादर फिर उसके बाद सर्जरी उन्होंने बंद कर दिया था काफी टाइम अच्छा। तो हम लोगों के था कि भाई उनकी भी सेवा करनी है और वहां जाना है इसलिए फिर हम लोग इंदौर शिफ्ट हुए फिर हमने हमारा खुद का ही हॉस्पिटल भी बनाया है अभी वहां पे तो अभी वहीं पे हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं क्या बात है। <laughs> चलिए बहुत अच्छी बात यह आपने बताया और मुझे आपको सुनने के बाद दादी की जो आपने एंजियोग्राफी वगैरह किया ये जब आप बता रहे थे मुझे भी आ, हम जब आ, स्कूलों के समर वेकेशन में छुट्टी होता था तो एज ए ये अपना एवरेस्ट दी हॉस्पिटल है यहाँ पर क्योंकि मेरे को एक्चुअली मेरे पिताजी हमेशा वो छुट्टियों में जो है एक मेडिकल स्टोर में जो है बेचते थे लर्निंग करने के लिए <laughs> और अच्छा। वो डॉक्टर के छुट्टी वगैरह पढ़ना वगैरह ये करना अच्छा लगता था तो मैं जब यहाँ आया ऐसे अचानक बोले कि चलो थोड़ा मेडिकल का जानता है तो इधर ही सेवा करते हैं अच्छा। तो हमने वो फार्मेसी में एवरे में रुके अच्छा। और वहां को सेवा दे तो आपको डॉक्टरों के हैंडराइटिंग समझ में आ जाती थी ये बहुत अच्छी बात है तो होता क्या था इधर सब अच्छा। गुप्ता जी जब नए नए आए थे तो उनकी लिपि थोड़ा सा अलग था कोई पढ़ नहीं पाते थे क्योंकि तो फिर वो मेरे पास घूम फिर के चिट्ठी आता तो मैं पढ़ता तो दोनों वंडर खाते थे तो तुरंत सारे <laughs> जो है देने के लिए और उसमें फिर दादी के लिए वो लिखते थे वो सारी चीजें तो और खुशी हो जाती <laughs> थी दादी का चिट्ठी पढ़ रहा हूँ मैं फिर उनको रेगुलर रेविटाल वगैरह उस टाइम पे देते थे जंक्शन जब वो पहला निकला था कैडिला का तो वो सारी चीजें देखकर मुझे बड़ा आपको सुनकर वो सारी यादें फिर से फ्लैशबैक हो गए तो एक बड़ी खुशी होती है कि जो हमारे दादियां हैं या वरिष्ठ हैं उनके साथ में रहना या उनकी बातें सुनना या उनकी थोड़ी भी सेवा करने का मौका मिले तो भी आत्मा बहुत खुशी फील करती है या अंदर से आपको एक एनर्जी मिल जाती है पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है तो निश्चित तौर पर ऐसा कहा जाता है कि भाई बड़ों का आशीर्वाद या बड़ों के अंगसंग रहने से भी और उनसे जो आशीष मिल जाता है उनसे जो वाइब्रेशन मिल जाता है वो आपको बहुत ज्यादा खुशी प्रदान करते हैं और बहुत ज्यादा मोटिवेशन भी देता है और वो खुशी में आप जितना भी काम करते हैं तो वहां पर थकान नाम का कोई पैरामीटर होता ही नहीं है लेकिन वही चीज जब हम लोग ऐसे ब्लेसिंग्स नहीं है और अपने ही टेंशन में अपनी सोच में अगर हम काम करते हैं तो थोड़ा काम करने के बाद भी ऐसा लगता है समथिंग बहुत ज्यादा वर्क हो गया है वर्कलोड <laughs> बढ़ गया ऐसा शब्द निकलता तो यही है कमाल कि जब हम लोग किसी के ब्लैसिंग के साथ या किसी को याद करके करते हैं तो चीजें आसान हो जाती हैं तो आइए आगे बढ़ते हैं और मैटर कि जब आप यहाँ फेलोशिप करते थे तो उस समय क्या क्या, -क्या आपको सीखने को मिला या क्या चीजें आपने नया समझा जी हाँ जी पहले तो नवसारी का बताऊंगा वहाँ पे वहां पे मैंने फेको एंड जनरल ऑफ की हुँ, फेलोशिप हुँ, किया था वहाँ एक actually जो हमारे सर थे वो कम्पलीट ई वॉज अ वेरी गुड सर्जन जी जी तो उन्होंने खुद ने वहाँ रोटरी हॉस्पिटल में काम किया हुआ था तो नहीं। नहीं। उनको बहुत अच्छा वहाँ एक्सपोजर दिया था एंड बिकॉज ही इज अ गुड टीचर अच्छा। तो वो हमेशा अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी देते थे उतना सर्जिकल वर्क भी देते थे हम लोगों को and it was really fun एंड इट वॉज रियली फ बहुत मजा आता था, था। वेरी वर्कोलिक वो सुबह रात को 12:00 बारह बजे तक भी काम करते थे तो कभी कभी हम लोग भी थोड़े से परेशान हो जाते थे वो पूछते थे 12:00 बजे पूछते थे कि नींद आ रही है क्या आपको तो आपको बड़ा आश्चर्य होता था इतनी एज में भी वो इतना काम करते थे तो वहां बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता था मतलब तो सर्जिकल वर्क चाहे ओपीडी में क्योंकि क्या होता है कि आप जैसे एमएस डिग्री लेके कॉलेज से निकलते हो बाहर लेकिन एक्चुअल में जब आप प्रैक्टिस में जाते हो तो आपको तो एक्चुअली क्या करना भी भी भी चाहिए वो एक वो सीखने को सीखने मिल जाता है ना तो वो बहुत हेल्प करता है वो चीज तो वहाँ ये चीज हमको बहुत अच्छे से करने को मिला था सीखने को जी डॉक्टर बहुत ही अच्छी बात थी आपने बताया और मैं चाहूंगा कि आगे जो दूसरे जगह ट्रेनिंग आपने की जी वो दूसरी जगह थी डॉक्टर नागपाल के यहाँ रेटेना फाउंडेशन तो so, वो काफी फेमस मतलब वर्ल्ड रेनाउंड रेटेना स्पेशलिस्ट है जी। जी। और ही इज अ वेरी गुड टीचर आल्सो वो और उनके जो बेटे है डॉक्टर मनीष तो उनके अंडर में बहुत कुछ सीखने को मिला था सर्जिकल एक्सपोजर भी अच्छा मिला था और उनके साथ मतलब ऐसा लगता था जैसे हम कोई लेजेंड के साथ ही खड़े हैं जी जी, जी जी तो न सिर्फ आंख के बारे में अफ्तलमोलॉजी बल्कि आप समझ लीजिए कि उनके जो ह्यूमन वैल्यूज वगैरह भी थे तो वो भी बहुत अच्छा हमको सीखने को मिलता था क्योंकि कई बार हम देखते हैं ना कि कहीं कहीं थोड़ा माल प्रैक्टिस भी होता है ये चीजें भी होती है तो उन सब चीज़ें से कैसे हमको अपने आप को बचाना चाहिए कैसे अपने आप को कितना फोकस रखना चाहिए हर चीज में तो ये सारी चीजें बहुत अच्छा सीखने को मिलती थी वहां पे बिल्कुल बिल्कुल चलिए डॉक्टर सचिन बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया आशा करूंगा हमारे विद्यार्थी मित्रों को भी बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि एक पढ़ाई करना और डिग्री हासिल करना और मेडिसिन या मेडिकल में क्या होता है डिग्री इज अ फर्स्ट पार्ट सेकेंड सेकेंड पार्ट आता है जब आप प्रैक्टिस करते हैं आप लर्न करते हैं और पेशेंट के साथ आपकी डीलिंग होती है तो वहां पर आप ओरिजिनली अपने स्टडीज को एप्लीकेशन में लाते हो और उससे आपको राइट right नॉलेज मिल जाता है आपको समझ आपका जो गहरा है वो इम्प्रूव हो जाता है और फिर आप थोड़ा प्रैक्टिस अच्छे करते हो अच्छे डॉक्टर के साथ में करते हो तो आपको बहुत ज्यादा जो है एक्सपोजर मिलता है जैसे डॉक्टर सचिन जी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया यहां पर लेते छोटा सा ब्रेक उसके बाद फिर हम लोग विद्यार्थी मित्रों को अगर स्पेशलाइजेशन करना है मेडिकल फील्ड में जाना है तो वो कैसे शुरूआत करे उसके बारे में बात करते हैं लेकिन एक ब्रेक के बाद आप सुनाए हैं रेडिमार्ड वन वन पर करियर ऑप्शन करियर इन ऑप्टनमोलॉजी इस विषय को कल डॉक्टर सचिन जी से, से बातें हो रही है सुनते रहो मुस्कराते रहो ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान सबको सन्मति दे भगवान सारा जग तेरी संतान को दे भगवान सारा जग तेरी संतान सारा जग तेरी सं तेरी गोद के पाले कोई नीच न कोई महा सबको सब सन्मति दे भगवान सबको सन्मति दे भगवान सारा जग तेरी संतान सारा जग तेरी संतान कहा ये तेरे द्वारे को तो झूठ हाँ ये, ये तेरे द्वारे तेरे लिए सब एक समान सबको सुनती दे भगवान ईश्वर अल्लाह नब <पने> सबको सम्मति दे भगवान सबको सम्मति दे भगवान हार जग तेरी संतान हार जग तेरी संतान हार जग तेरी संतान हर जग तेरी संतान नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और डॉक्टर सचिन सर से बातें हो रही है और बड़ी अच्छी बातें होगी आज हम लोग करियर इन अपल्मी के बारे में बात कर रहे हैं आंखों का स्पेशलाइजेशन या आंखों को डॉक्टर बनने के लिए क्या क्या कीजिएगी की? किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है और मेडिकल फील्ड ऐसा कहा जाता है सूक्ष्म फील्ड है, है वहां पर जो है हर छोटी चीज अब आंख है आंख में अब उन्होंने रेटिनो कहा फिको का वैसे शब्द यूज किया तो एक हम लोग को सिर्फ आंख पता है लेकिन आंख के अंदर इतनी सारी बारीक बारीक चीजें हैं जिसके बारे में हमें बहुत अच्छी तरह से इसको समझने की जरूरत है तो इसको सूक्ष्म स्टडी कहेंगे हम लोग तो आइये डॉक्टर सचिन जी से मैं जोड़ना चाहूंगा आप सभी को कि आप मेडिकल फील्ड में अगर हमारे विद्यार्थी मित्र समझो आई स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं ऑप्त बनना चाहते हैं तो क्या क्या पैरामीटर है कैसे आगे बढ़ सकते हैं थोड़ा सा बताएं जी।, जी जैसे कि हर फील्ड में ही होता है कि जो एक बेसिक स्टडी जो होती है जिसको हमारे इसमें एमबीबीएस बोलते हैं पहले तो वो करना जरूरी है एमबीबीएस के बाद फिर आपको चॉइसेस रहती है हालांकि अब उसके लिए भी आपको एंट्रेंस एग्जाम तो देना ही पड़ता एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद भी आपका सिलेक्शन कहाँ होता है किस जगह से होता है तो एक अच्छे इंस्टीट्यूट में मिल जाता है तो डेफिनेटली बहुत फर्क पड़ जाता है बिल्कुण, बिल्कुण। लेकिन फिर भी एक बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है हुँ, हुँ, तो हुँ। जो मास्टर्स डिग्री है या आजकल दूसरे ऑप्शंस भी हैं जैसे डीएनबी होता है हुँ, हुँ। तो जैसे यहां पे भी अपने यहाँ भी है ट्रॉमा सेंटर में जो आय हॉस्पिटल है वहां डीएनबी की होती है डिग्रीज तो ये आप करके और फिर एक बेसिक मास्टर्स डिग्री के बाद अब जैसे आपने बताया ना कि आंख देखने में तो इतनी सी है <laughs> लेकिन आप विश्वास करेंगे इसमें इतनी सारी सब स्पेशलिटीज डेवलप हो गई है बिल्कुल बिल्कुल जैसे लिड का है यानी ऑर्बिट ऑक्यलोप्लास्टी बोल जी जी जी फिर कॉर्निया का होता है तो कॉर्निया स्पेशलिस्ट अलग हो जाए फिर काजबिंद यानि ग्लोकोमा के अलग स्पेशलिस्ट होते हैं कैटरेट के अलग स्पेशलिस्ट होते हैं <laughs> रेटिना के अलग स्पेशलिस्ट होते हैं फिर यूविया के अलग स्पेशलिस्ट होते हैं तो ऐसी सब स्पेशलिटीज बहुत डेवलप हो गई है तो उनमें से आपका जो मास्टर्स डिग्री है पोस्ट ग्रेजुएशन है उस दौरान आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस में इंटरेस्ट आ रहा है हम्म हम्म हम्म तो उसके लिए भी आजकल फेलोशिप सेंटर्स बहुत खुल गए हैं हम्म तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में आप समझ लीजिए 25-30 ऐसे अलग अलग जो बड़े नामी ग्रामी वाले सेंटर्स हैं जहां आप जाके फेलोशिप कर सकते हैं एक साल या दो साल तो उससे आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है एक क्योंकि आजकल क्या हो गया कि हर चीज में सबको स्पेशलाइजेशन चाहिए होता है बिल्कुल हम ये कर रहे हैं तो हम ये करेंगे <laughs> और <laughs> पेशेंट्स की भी एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ गई है जैसे मैंने बताया ना मैंने नवसारी में जब किया था तो वहां हम लोग सब कुछ करते थे मतलब केरेटोप्लास्ट यानी जो आंख बदलने का ऑपरेशन से लेके तो कैटरेट से लेके तो रेटिना का सर्जरी से लेकर सारी चीजें करते थे पर चूंकि आज के दिन में अलग अलग स्पेशलाइजेशन की बहुत आवश्यकता हो गई है पेशेंट्स का एक्सपेक्टेशन रहता है थोड़ा मेडिकल लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है तो इसलिए आजकल सब अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड रखते हैं कि नहीं। नहीं। हम इसमें कर रहे हैं तो हम इसी में करेंगे तो वो अपने को एक चॉइस बनाने की जरूरत रहती है जहां दिल्कुण, आपका इंटरेस्ट हुआ आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं और दूसरा ये हुआ है कि पहले कॉरपोरेट इतने नहीं होते थे कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स अब जैसे बाकी सारी फील्ड्स में हो रहा है वैसे ऑफ्टेलमोलॉजी में भी कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स बहुत सारे आ गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो एज ए इनिशियल आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिल जाती है काफी मिल जाती हैं। हाँ पर हाँ ये जरूर है की ऑफतेलमोलॉजी एक आ, काफी डिमांडिंग वो है फील्ड है इन द सेंस कि आपको इन्वेस्टमेंट बहुत लगता है अच्छा जी आपको यदि आपका खुद का भी अगर चालू करना होता है तो यू शुड हैव सम गुड अमाउंट ऑफ मनी कि आप क्योंकि पेशेंट एक्सपेक्टेशन बहुत अच्छा सबको है सबको थोड़ा सा मशीनरी की वजह से मशीनरी की वजह से जी जी मशीनरी की वजह से क्यूँकी मशीनें बहुत एक्सपेंसिव होती हुँ हैं हुँ अच्छा आप एक बार लो भी ले भी लो उसको मेंटेन भी करना पड़ता, भी पड़ता है उसका, पड़ेगा, उसका पड़ेगा, भी मेंटेनेंस भी बिल्कर, चलता रहता है मतलब आप समझ लीजिए हर साल का तो हमारा यही काम है हर साल एक नया मशीन लेना पड़ता है <laughs> ताकि आप अपने आप को अपग्रेड कर सके तो खैर ऑप्शन अब बहुत सारे खुल गए हैं बिल्कुल पहले तो आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ती थी या फिर गवर्नमेंट जॉब होते थे अब कॉर्पोरेट क्योंकि आ गए है हॉस्पिटल तो आपको एक ठीक है चलो मुझे इन्वेस्ट नहीं करना है पर मुझे काम अच्छा करने को मिल रहा है तो वो ऑप्शंस भी हो गए हैं और बाकी इंस्टीट्यूट तो हैं ही बिल्कुल बिल्कुल ट्रस्ट हॉस्पिटल्स भी बहुत सारे हैं जहां पे आप अगर चाहें तो शुरुआती थोड़ा एक्सपीरियंस लेने ले के लिए आप वहां काम कर सकते हैं तो ओवरऑल अच्छा फील्ड है क्योंकि आप देखते ही है मरीज तो बहुत है भारत में ही आप समझ लो मोतियाबिंद के कितने सारे मरीज हैं इतने-इतने कैंप्स इतने तो भी लगाते हैं बहुत इतने सारे इतने अपने ट्रोमा हॉस्पिटल का जो हाई हॉस्पिटल है वहां से हम लोग जो है हर हर हफ्ते में कैम्प लग जी है। जी जी और एक एरिया यहाँ बिनमाल करके उन्होंने तो रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है जी हम, हम लोग लो भी जा चुके हैं बिनमाल बिनमाल हम लोग भी जाते थे हम, हम मुझे आइडिया है यहाँ का साथ डूंगरपुर इधर पालनपुर हम लोग सब दूर घूम चुके हैं यहाँ पे काफी अच्छा कर रहे हैं कल मैं एक बार कल गया भी था हॉस्पिटल बहुत अच्छा, अच्छा।, <laughs> अच्छा काम कर रहे जी, जी तो वो इतने पेशेंट लोड इतना है कि इतने कैम करने के बाद भी नहीं कमी नहीं है।, है और हाँ अभी भी बहुत जरूरत है बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर uh, सचिन बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया अगर हमारे विद्यार्थी मित्र सोच रहे हैं मेडिकल में कुछ करना है तो आपके पास ऑप्शन एक है कि आप एमबीबीएस करने के बाद आई स्पेशलाइजेशन में आ सकते हैं और इसमें जो सब टाइटल या सब स्पेशलिटी जो है वो बहुत ज्यादा है तो आप ओवरऑल एक चीज अगर आप करते हैं आई स्पेशलाइजेशन तो उसके बाद फिर सब टाई स्पेशलाइजेशन तो हर साल भी कर सकते हैं उसका कोई मेन बात नहीं है लेकिन ये चीजें है कि आपके पास एक्सपोजर बहुत मिलेगा क्योंकि आज पहले जैसा नहीं रहा है और इसमें काफी वास्ट रिसर्च हो चुका है और हर चीज पे जो है एक, हर साल जो है कुछ न कुछ नई चीजें एड हो जाती है तो आपको ऑप्शंस काफी हैं और इसके साथ में जैसे डॉक्टर सचिन जी ने बहुत अच्छी बात बताया कॉर्पोरेट सेक्टर भी आ गया है तो आपको तुरंत पढ़ाई करने के बाद एक अच्छा सैलरी वाला जॉब तो मिल ही जाता है और उसमें आप सीख भी जाते हैं और जब आपका छोटा सा कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है और पेशेंट आपके साथ अच्छा रैपो हो जाता है पेशेंट को ट्रीट करना आ जाता है उनसे बात करना आ जाता है क्या चीजें कैसे कर सकते हैं वो आपको अगर पूरा आइडिया आ जाता है तो फिर आप अपना भी अच्छा जो है आई हॉस्पिटल डाल सकते हैं तो ये सारी चीजें हैं बिल्कुल डॉक्टर सचिन जी ने भी प्रैक्टिस किया फिर बॉम्बे और नौसारी वगैरह यहां पर उन्होंने प्रैक्टिस की उसके बाद फिर अभी खुद का शुरू किया है उन्होंने तो इस तरह से आप ग्रेजुअली चीजें इम्प्रूव हो सकता है और स्काई इज द लिमिट जितना चाहे उतना आप कर सकते हैं तो पेशेंट्स तो है ही है तो आइए आगे बढ़ते हैं और आपके मन में सोच रहे होंगे कि हम लोग कैसे इसको करें उसके तो लिए आपको बहुत सारे ऑप्शन हैं और मेडिकल कॉलेजेस हर स्टेट में बने हुए हैं डिस्ट्रिक्ट में बने हुए आज तो तो आप कहीं से भी स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं तो आइए आगे, आगे बढ़ते हुए एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या टेक्नीक या स्किल्स या फिर न्यू टेक्नोलॉजीज कॉन्सल एड हो गई है अभी और आने वाले फ्यूचर में किस तरह से इसमें और बहुत बड़ा चेंज जो रेवोल्यूशन होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे डॉ सचिन जी से सुने हैं रीडुमा जुबन पर जी हाँ करियर ऑप्शन इन मेडिकल फील्ड यानी ऑप्टमोलॉजिस्ट कैसे बने और उसमें क्या क्या ऑप्शन है इस विषय पर बातें कर रहे हैं डॉक्टर सचिन जी से सुनते रहो नमस्कर ते भगवान भगवान भगत भर दे रे चोली तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे जोले तेरा होगा बड़ा एहसान के युग जुग तेरी रहेगी शान भगत भर दे भगत भर दे रे चोली ओ भगत भर दे रे डोल उठी है सारी धरती देख रे डोला गगन है सारा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 कर ले दे मुझसे जगा पहचान भगत भर दे दे ढोले तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे दे चोले ओ भगत भर दे दे डोले रे सरबत अपना मान कहना मेरा आज लुटा दे रे सरबत अपना मान कहना मेरा मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का फेरा रे जन्म जन्म का फेरा तू छोड़ सकल अभिमान अमर कर ले रे तू अपना दान भगत भर दे दे जो तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे ओ भगत भर दे रे ओ भगत भर दे रे ओ भगत भर दे रे बरू रू बरू गदलो नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आशा करूंगा आपको बहुत ही अच्छे जो है इन्फॉर्मेशन मिल रही है कैसे आप अब तर्मोलॉजिस्ट बन सकते क्या क्या ऑप्शन है ये आपको बताया गया अब हम लोग आते हैं कि डॉक्टर सचिन जी का खुद का जो है एक्सपीरियंस भी सुनेंगे और मेजर जो चीजें होती हैं कई बार जो है मोतियाबिंदु बहुत ज्यादा जो है इसके ऑपरेशंस करते हैं तो कई लोगों का सक्सेस रेट बहुत ज्यादा होता है अच्छा फील होता है और कई लोगों को नहीं भी होता है ऐसे भी होना है तो कुछ न कुछ एज फैक्टर और फिर क्राइटेरिया रहती है जिसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे और इसमें जैसे कि आपने कहा सब स्पेशलाइजेशन बहुत है वैसे ही टेक्नोलॉजी भी काफी इजी हो गया है यूज करने के लिए बहुत सारे मशीन्स आ रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि क्या क्या, क्या नए टेक्नोलॉजीज़ एडवांस टेक्नोलॉजीज़ इसमें आ गए हैं आप जब पिताजी को देखते थे उस समय कैसे औजार होते थे आज क्या औजार पूरा मेरे ख्याल से बहुत, बहुत बड़ा, बड़ा चेंज हो गया है तो मैं चाहूंगा बहुत ड्राफ्टिक चेंज भी हमें है बताइए जी डेफिनेटली टेक्नोलॉजी तो इतनी ज्यादा चेंज हो गई है पिछले चालीस साल से पचास साल से तो चालीस साल से तो मैं खुद ही देख रहा हूँ मैं समझ रहा हूँ मतलब चीजें तो शुरू में तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन घर पे जाके भी करते थे बिना टाके का ऑपरेशन होता था घर जाके पांच मिनट में ऑपरेशन करके आ जाते और उसको पेशेंट को सात आठ दिन तक लेटाके रहते थे बिना रख हिले डे लेटे रहो बस तो वो एक देखा है उसके बाद फिर थोड़ा चेंज हुआ फिर जब लेंसेस वाला सिस्टम आया आँख के अंदर लेंसेज लगाते थे टाके लगाते थे फिर उसके बाद और डेवलपमेंट हुआ तो माइक्रोस्कोप्स आ गए जी जी। तो उसमें से फिर आपको चीजें बड़ी बड़ी दिखती थी तो और मतलब टेक्निक अच्छी इम्प्रूव होती गई जी। उसके बाद जो था कि पहले वो मोतियाबिंद पूरा निकालते थे और वो मरीज को देते थे गिलो तुम्हारा मोतियाबिन <laughs> और वो लेंस लगा देते थे फिर उसके बाद जो और नया टेक्निक आया जहां पे फिर बहुत बारीक इंसिजन यानि बहुत बारीक चीरा लगाते हैं तो उसको फेको सर्जरी बोलते हैं तो उसके अंदर ये होता है कि मोतियाबिंद को ही अंदर ही अंदर पूरा पिघला देते है जैसे दूरबीन पद्धति समझ लीजिए आप कि दूरबीन से अंदर ही अंदर वो पूरा पिघला के उसको पूरा सक कर लेते हैं तो वो बहुत बारीक चीरा लगता है और उसके अंदर फिर वो फोल्डेबल लेंस डालते है अच्छा बड़ा लेंस होता है उसको पूरा फोल्ड करके अंदर डालते हैं वो अंदर खुल जाता है तो वो अब बड़े छोटे चीरे का फायदा ये हुआ कि जल्दी पेशेंट अपना घूमने फिरने लग जाता था टाके लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी नहीं। और चुभन होना ये सब पानी आना ये सब सारी जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, वो भी कम वो हो जाता था तो वो एक तरह से बहुत ही एक फेकोमल्सिफिकेशन जिसको बोलते हैं तरह का वरदान ही है जो मिला सबको उसमें भी अब आजकल थोड़ी और टेक्नोलॉजी नहीं आ गई लेजर से भी होता है अच्छा अच्छा अच्छा। तो लेजर में ये फायदा होता है कि आपका टाइम और बच जाता है पर उसमें क्या है कि उसके टुकड़े जो लेजर के द्वारा ही हो जाते हैं अच्छा, अच्छा, अच्छा हालांकि हालांकि वो इतना अभी प्रचलन में नहीं आ रहा है <laughs> क्योंकि अल्टीमेटली लेजर से तो सिर्फ टुकड़े होते हैं बाकी करना फेंको ही पड़ता है उसमें तो वो हालांकि अब नई नई चीजें आती जा रही है अब आजकल उसमें भी माइक्रोस्कोप्स अलग अलग आ गए आजकल थ्री चलने लगा है हुँ, हुँ. थ्री डायमेंशनल व्यू में जहां हम अंदर देख के माइक्रोस्कोप में से करते थे ऑपरेशन आजकल हम वो बड़ा स्क्रीन होता है हुँ, हुँ. उसमें थ्री डायमेंशनल देख के हम लोग सर्जरी करते हैं तो ये <laughs> भी अभी एक बहुत बड़ा जो है इनोवेशन आया इनौवेशन। हुआ है बाकी जैसे रेटिना की सर्जरीज है पहले के जमाने में रेटिना खसक गया है या रेटिना का कोई भी प्रॉब्लम है तो समझते थे कि आग गई अब इसमें कुछ नहीं हो सकता तो वो आजकल काफी इम्प्रूवमेंट आ गया है यदि जैसे किसी का रेटिना डिटैच भी हो जाता है तो उसको वापस सेटल करके अच्छा विजन भी आ सकता है हर एक में जरूरी नहीं है पर काफी कुछ इम्प्रूवमेंट हो गया है अदरवाइज पहले तो हम बता ही देते थे तो भाई आपकी आंख गई इसमें कुछ नहीं कर सकते <laughs> तो ये नई नई चीजें आ रही हैं इसके साथ में डायबिटिक जो रेटिनोपैथी होती है डायबिटीज की वजह से, से जो रेटिना में, में प्रॉब्लम आती है उसमें भी आजकल जीन थेरेपी और ऐसे नए नए इंजेक्शन वगैरह आ रहे हैं उससे काफी हद तक कुछ न कुछ इम्प्रूवमेंट मिल रहा है इसके अलावा ऑकिलोप्लास्टी जैसा मैंने बताया कि पलक के ऑपरेशंस हैं नासूर के ऑपरेशन है, है ना आग तिरछेपन के वो है प्रॉब्लम्स हैं उनका भी अच्छा आजकल इलाज हो जाता अच्छा बहुत बिल्कुल।, बिल्कुल।, बिल्कुल साथ में जो कांचबिन वाली समस्या है हम्म ग्लोकोमा सर्जरी जिसको बोलते हैं उसमें आंखों का प्रेशर बढ़ जाता है और उसकी वजह से नसों में कमजोरी आती है जी जी उसके लिए भी आजकल नए नए शंट आ रहे बहुत माइक्रो शंट बोलते हैं उसको जरा सा सुई जैसा रहता है उसको डाल देते हैं तो उसमें से पानी की निकासी होती रहती है अच्छा। तो वो वो अभी नया अभी भारत में जस्ट आ रहा है वो अभी पूरी तरह से लॉन्च नहीं हुआ है तो इस तरह से काफी कुछ नए नए डाउट बिल्कुल, बिल्कुल। अभी जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी में कई बार हम लोग सुनते हैं कि चश्मा पूरी तरह से हट जाएगा जी तो ये क्या सिस्टम है या कम नंबर्स है या फिर उनका प्लस माइनस नहीं बिल्कुल बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है लेजर सर्जरी बोलते हैं उसको अच्छा, लेजर लेसिक बोलते हैं या ट्रांसपीआर के बोलते हैं अच्छा अच्छा तो उसमें जो आगे का आग का जो सबसे आगे का हिस्सा होता है जिसको कॉर्निया बोलते हैं उसका रीशेपिंग करते हैं अच्छा लेजर से उसका जो थिकनेस है उसको कम कर देते हैं तो उसकी इफेक्टिव पावर कम हो जाती है अच्छा। तो नंबर उतर जाते हैं ओके तो ज्यादातर हम लोग जैसे 18 19 20 साल के बाद ही हम लोग उसको एडवाइस करते हैं क्योंकि करते। तब तक नंबर्स थोड़े चेंज होते रहते हैं में, में। तो उसके बाद सर्जरी की एडवाइस करते हैं तो उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं तो क्या फिफ्टी प्लस वालों को भी सबको कर सकते हैं फिफ्टी प्लस वालों के लिए भी होता है लेकिन उनके आ, क्योंकि क्या होता है चालीस साल की एज के बाद आपके दो नंबर हो जाते हैं हाँ, हाँ, दूर का भी है और नजदीक का, का भी आ जाता हाँ, है।, है तो इसलिए फिफ्टी इयर्स के बाद जो प्रेसबायोपिक करेक्शन बोलते हैं वो भी होता है लेजर अच्छा, लेकिन उसका एक लिमिट होता है ओके ओके मतलब दो तीन साल तक तो हो जाता है मैक्सिमम चार पांच साल तक लेकिन उसके बाद फिर वो आपका लगाना पड़ता है चश्मा अच्छा अच्छा तो ज्यादातर जो भी है हम लोग उनको एडवाइस करते हैं कि आप 25 के आसपास करा लेना चाहिए अच्छा अच्छा अच्छा तो, तो वो आपको इतना समय ज्यादा मिलेगा अच्छा थोड़ा समय ज्यादा क्यूँकी हर चीज का एक टाइम तो, तो, तो होता ही है जब पचास साल के बाद आपको मोतियाबिंद भी आने की संभावना हो जाती है आप ये सर्जरी कराते हो फिर वापस पाँच दस साल के बाद हो सकता है कि मोतियाबीन भी आ जाए बिल्कुल बिल्कुल तो मतलब एक वो पेशेंट को देख के या उसके एक्सपेक्टेशन देख के उसको एडवाइस की जाती है बिल्कुल बिल्कुल चलिए डॉक्टर सचिन जी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया और आशा करूंगा हमारे विद्यार्थी मित्रों को काफी इनसाइट मिला है विशेष आई स्पेशलाइजेशन के बारे में और आई के सब स्पेशलाइजेशन के बारे में इसके साथ में एक और बात मैं पूछना चाहूंगा जैसे कि मेजर जो चीजें होती है आपने कुछ मेजर ऑपरेशन किया हो जिसमें आपको सक्सेस मिला एक आध अच्छा एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिये बेसिकली uh, हमारे जो पेशेंट आते हैं वो किस लिए आते हैं आंखों के लिए ही आते हैं कि भाई उनका जो गया हुआ विजन है वो आ जाता है आ, तो तो खैर है ही उनको जो खुशी जो उनको मिल मिलती है तो वो जरूर वो उनकी आंखों से मालूम पड़ जाता है कि <laughs> <laughs> इनको कितनी खुशी होती है <laughs> तो ये हमेशा जैसे बाबा बोलते है न कि आप दुआएं लो तो वो तो रोज मिलती रहती है क्योंकि काम ही ऐसा है तो ऐसे कई बच्चों से लेकर तो एजेड लोगों तक जो ऑपरेशन किए हैं कई पेशेंट्स की बहुत दुआएं मिलती हैं उनको तो कुछ ना कुछ अच्छा फायदा मिल जाता है बिल्कुल जैसे हमारे यहाँ जो मरीज हैं उनकी कैटरक के लिए इतना ज्यादा अवेयरनेस नहीं था नहीं। दोनों आंखों में पूरा मोतियाबिंद पका हुआ है बिल्कुल दिख नहीं रहा है नहीं। और फिर सडनली उनका ऑपरेशन होता है दूसरे दिन से वो देखने लग जाता है उनको तो उनको बड़ी खुशी होती है या कई ऐसे जो मरीज हैं जिनकी आंखों में तिरछापन है बिल्कुल बिल्कुल तो वो एकदम सीधी हो जाती है तो उसके माँ बाप देख के बहुत खुश हो जाते हैं अरे इनकी तो जिंदगी बजा ली बार लड़कियों का, ऐसे लड़कियों का तो लड़कियों स्पेशली मुझे खुद याद है यहाँ पे ऊपर तो काफी हाँ। मैं ऊपर था तब हालांकि मेरा रेटिना स्पेशलाइजेशन था लेकिन <laughs> मैं खुद स्क्विड सर्जरी भी करता था अच्छा अच्छा, अच्छा। तो यहीं ऊपर चार पांच साल की बच्ची का मैंने ऑपरेशन किया था तो उसका फादर आज भी कभी कभी मुझे फोन करता है अच्छा अच्छा अरे आपने मेरी बच्ची की जिंदगी वो कर दिया अच्छा लगता है चलिए डॉक्टर सचिन बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया और बहुत ही अच्छा जो है हमारे विद्यार्थी मित्रों को एक इनसाइट आपने दिया कि कैसे आप मेडिकल फील्ड में आई स्पेशलाइजेशन करके अपने करियर को बना सकते हैं और उसके लिए बहुत सारी चीजें अपॉर्चुनिटीज है ये भी आपने बताया और नई टेक्नोलॉजी क्या क्या आई है ये भी आपने बताया और क्योंकि आपके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस है आपके पिता डॉक्टर रहे है तब से आप बचपन से इन चीजों को देखा है तो इसीलिए आपने एक राइट पर्सन मुझे लगता है कि हमारे विद्यार्थी मित्रों गाइड करने के लिए आपका जो एक्सपीरियंस आपने सुनाया जो अनुभव आपने सुनाया वो बहुत काम आएगा और बहुत बहुत साधुवाद आपको बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपने हमारे साथ जुड़कर अपनी यात्रा और अपनी जो जीवन की जो आई स्पेशलाइजेशन की जो बातें बताई आपने वो बहुत ही अच्छा रहा बहुत बहुत शुभकामनाएं चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में आशा करूंगा आपको डॉ सचिन जी को सुनकर बहुत ही अच्छा आपको एक करियर का जो है पूरा फ्रेम हो गया होगा आपके अंदर आपको क्या करना है और कैसे करना है है ना तो चलिए आप इस एपिसोड के माध्यम से अपने करियर को अच्छा फ्रेम करें अपना नाम करें और अपने माता पिता का नाम करें और देश का नाम करें इन्हीं शुभार्शाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले सैटरडे कुछ नई बातें लेकर नए करियर के बारे में बात करेंगे तब तक आप बने रहिए हमारे साथ सलाम नमस्ते खमा गनीसा जय हिंद जय भारत ओम शांति सुनते रहो